गुरु गुरुचरण सरोजर गुस् सुभागुर विमलश जो जायु पान चंद्र की जय पवन हनु मान की जय भोलो भाई सब संय सुंदरकांड दोहा उन्तालीस के बाद दोहा संख्या उन्तालीस माल्यवत सचिव सयाना थन सुनती सुखमाना पाप वनुज तवनीति विभूषण चौरधर उजात विभूष डोरी न करौ नि माल्यवंत ग्रह गयोरी कही विभूषण कुमित कर, कर जोड़ी सुमति कुमति सबके उमी ना तुराण निगमयस कहानी जहाँ सुमति तहाँ संपति दाना जहां कुमति तहाँ विपति निदाना सब रसमति बसी विपरीता उदयन इतमानू रिपुप्रीता कालरा तरकुल सीता पर प्रीति घनेरीरी ताप चरण गही मांग राख मोर दुल सीता दे राम कऊ राम श्रिया ज नी जी जी ज विस्मरण करें लंका रावण के दरबार उसमें उनके समी बैठे हुए हैं बाल्यवंत्र भी है भीषण भी आ गए रावण ने पूछा कि समुद्र के पार बांधवों की सेना आ गई है हमको तो क्या करना चाहिए वो अधिकांश मंत्री को तो उनके ठकुर सुहाी कहने वाले थे मुद्दे की बात कहने वाले तो जैसा रावण चाहता था, था वैसे ही बोल दिया लेकिन जब विभीषण आया तो उसने विभीषण से पूछा तो उसने धर्म और परमात्मा की शिक्षा दी कि धर्म ये है कि तुम जो हो प्राइस्त बुलाए हो उसको वापस कर दो बस नहीं तो तुम्हारी यशपीर्ति और सुख सदगति सब, सब जाती ये उसका त्याग धर्म की बात करें परमा की बात भी शिक्षा दी कि भगवान राम पर पर परम परमात्मा है उन्हीं के अवसार हैं जो तो कृपाल दयालु हैं पृथ्वी गोद्विदी त्यादि की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं तो तुम उनकी शर्ण में जाओ उनकी शर्ण में गए बिना तुम्हारा किसी प्रकार के नहीं विभीषण ने भी इस प्रकार की शिक्षा लेकिन विभीषण ने जो इस प्रकार के साथ हम तुम्हें तो ये भी बीच बोल दिया कि बाबा पुरस्कृत ने भी यही शिक्षा तुम्हारे लिए कहला यही तुम्हें सदुपदेश दिया था तुम्हारे लिए तो उसको तुम्हें मानना चाहिए ये भी कह दिया अब उसके बाद अब देखो तो माल्यवान्त क्या कह कहता है कि जी भीषण बिल्कुल ठीक कहते हैं कहते तो माल्यवंत अति सचिव सयाना माल्यवंत जो है इनका रावण का है ये भी वहां विदिमान तो ये भी उससे जो कहने लगा सचिव सयाना इसका परिचय देते हैं कहते तो हैं देखो ये भी मंत्री है रावण का और ज्ञानवान सयाना शब्द तुलसीदार प्रयोग करते रहते हैं ज्ञानवान के लिए ज्ञानवान है अंग्रेजी में एक होती तो नॉलेज ज्ञान होता हा? और एक होती विजन तो के अर्थ में यहाँ पर तो तुलसीदाजे हैं सयाना शब्द प्रयोग करते हैं इसलिए कहते हैं माल्यवंथ अति सत्यवसयाना माल्यव्रंथ जो है ये बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति है बड़ा ज्ञानवान है उसको धर्म की परमात्म सब ज्ञान से भी था और सन्मार्ग को चलने वाला था उसने ताश वचन सुन अति सुख माना जब विभिषण ने इस प्रकार शिक्षा रावण को दी और तो माल्यवान को बड़ी अच्छी दी उसके मैंने अंत में दूसरे मंत्री जो हो को सम्मति देते रहे कि अरे क्या तो तुम्हें चिंता करनी है धान बने हैं तो बने रहने जो ऐसे करके जो बोल रहे हैं तो माल्यवंत को वो बात अच्छी नहीं लगी उनकी वो जानते थे कि ये जो है कुटिल है मंत्री और अमोदी मुद्दे की बातें कर रहे हैं उसने मालवंत को अच्छा नहीं लगा लेकिन जब विभीष ने साथ साथ बात सच अच्छा दी और सही शिक्षा दी तो फिर तो माल्यवंत को भी अच्छी लगी कि ठीक कर दो देखो किन की कि हिम्मत फैसा जी की वापस करने के लिए मंदोदरी ने पहले ही कहा उसके बाद विभीषण ने भी कहा अगस्त पुलस्तु ने भी कहा मालवंत नाना ने भी कहा लेकिन रावण का कुछ असर नहीं तो किसी की बात नहीं सुनता कहते हैं तात अनुजितवन्नी के जो रूषण माल्यवंत कहता है कि ताप ताप इसलिए कि मैंने पुत्र पौत्र के समान है इसलिए उसको कहते हैं तात दात अनुच्चर नीत विभूषण तुम्हारा भाई जी को नीति विभूषण है बड़ी नीति की बात कहता है बिल्कुल कुलत्याय की बात है ऐसा ही करना चाहिए शोर धराई जो कहा विभीषण विभीषण ने जो बात कही है उसको हृदय निर्धारण करो मनुष्य बातों को समर्थन कर लिया सीता जी को वापस भी करो भगवान के क्षण में भी जाओ परमात्मा की चिंता करो तुम अपने भगवान का ध्यान भजन पूजन में सब इन बातों में संसारी बातों में इस के युद्ध वैर भाव अहंकार इत्यादि व्यर्थ है इनको छोड़ इस प्रकार को सबका समर्थन कर दिया था सब जैसे ही मालवंत ने इस की बात कही तो अब राहण का उत्तर क्या है बिल्कुल बिल्कुल न मानने वाली बात नाराज होगा अहरा विद्युत्कर्ष कहा तो सत्यो ये दोनों जो है शत्रु की महिमा सनाते हैं उत्कर्ष बताते हैं कि शत्रुभा शक्तिशाली तो है उसकी समय हमको जाना चाहिए तब तो एक तो होता है क्रोर बैल और एक होता है मत्सर अगर ये जो है शत्रु का उत्कर्ष कहते हैं तो रावण के मन में मत्सर पैदा हो गया तो उसकी इतनी महीना बता रहे हैं हमारी प्रशंसा नहीं करते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं उनकी शरण में जाओ शत्रु की शरण में जाओ तो देखो ये जब विकार मन में उत्पन्न होते हैं तो एक के बाद दूसरे विकार आते जाते हैं कामना है तो क्रोध भी है क्रोध है तो लोभ भी है लोभ है तो मोह भी है मोह है मध है मच्छर है ये सब एक एक करके आते जाते हैं बल्कि कामना के ही नाना रूप है जब व्यक्ति अहंकारी और स्वार्थी होता है तो सभी विकार तो तो तो अपने मन में उत्पन्न होते हैं हर अपने जहां जिस प्रकार के अवसर होता है वहां पर वो वही रूप धारण कर लेता है मानुष के विकार। तो अब यहाँ पे इनसे इनसे बैर भाव हो गया इनसे तो कहते हैं रे रेपुदर्ष कहा तो सख दो सख हैं और शत्रु की महिमा सुनाते हैं और दूर न करो यहाँ है कोई आस देखने लगा कहने लगा ग्रह उनको दोनों को अर्थाव से भरा से ऐसे करके भगाने के लिए उसने लगा तो जहां इतनी बात हुई तो माल्यवंत ने तो समझ लिया कि हमारा जो है इतनी बेजती इतनी सो हो गई अब इससे ज्यादा बेजती कराना ठीक नहीं है इसलिए उसने आगे कोई चर्चा नहीं की और क्या किया मालवंत ग्रह गयी तो मालवंत ग्रह चुपचाप करके अपने घर चलाया तो देखो व्यक्तियों के अपमान की मात्रा अलग अलग व्यक्ति को स्टेटस के हिसाब से अलग अलग होती है माल्यवंत सिंह की नाना है इतना बड़ा है उसके लिए अगर ये कह देता है कि कोई ऐसा नहीं कि इसको करे तो अब कोई व्यक्ति आ धक्का मार करके बाहर ले जाए उस इज्जत की बेजती की बजाय इतनी बेजती सबसे बड़ी है कि ग्रामाणी कह दिया इनको बाहर निकाल लेकिन विभीषण छोटा होने के नाते इसको बेजती नहीं मानता एक भाई को तो डाक प्रकार की बातें हैं इनको रहने दो ये तो बड़े हैं हम छोटे हैं तो ये डांट दे तो कोई बात नहीं देखो इन बातों को तो थोड़ा व्यवहार में भी संसार में व्यवहार में भी आता है समझदार व्यक्ति इस प्रकार पर ध्यान देते हैं वैसे ही से अच्छा शास्त्रास्त्र उसी प्रकार को ये छोटा यदि बड़े का अपमान करता है तो वो थोड़ा ही अपमान इसी तरह से महाभारत में आता है जब द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थाना उसको ये पकड़ लाए पांचों पांडवों के पुत्रों को पांचों को मार दिया था तो ये अर्जुन श्री करके लिए आए और ये हुआ कि इसको इसको जो है इसको भी मार दिया जाए अश्वत्थामा तो अश्वत्थामा के मारने की जब बात आई तो भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं इसको तुम्हें मारना नहीं चाहिए ऐसा करो इसके सर के बाल मुड़ दो और इसके मस्तक में एक मणि है इसको निकालना बस ये मृत तुल्य हो गया छह अब जो फांसी सजा नहीं देते पांच पांच बालकों बालकुंड उनको मारा उसने तो उसको जो है वो मार देने की कला काट के और मार देने की सरकार देते ये दंड देना चाहिए लेकिन उसको ये दंड नहीं दिया क्यों नहीं दंडी दिया क्योंकि ये दिक्र है और गुरु का पुत्र है इसलिए इसके लिए इसको प्राणदंड के समान हो गया इतनी ही बात प्राणदंड के समान हो गए अब लोग आग आज कल कहते हैं कि अश्वत्था मा अमर है और उनके सिर की मणि की निकाल देगी जो घाव हो गया है तो सर में पट्टी बांधे रहते हैं और घुमा करते हैं तो जो यहां पर सर में पट्टी बांधे दिखाई दे जो तो शंका होने लगती है कि अश्वत्था मैं यही इनके मणि निकाल देगी उसकी पट्टी बांधे ये जो है ये कहने का तात्पर्य कि अगर वो छतरी होता उसके स्थान पर द्रोणाचार्य का पुत्र न होता जो छतरी होता ये लोग उसका सरकार दंड है तो इस तरह से दंड विधान भी अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग है तो माल्यवंध के लिए सबसे बड़ा दंड यही हो गया ग्राम ने कह दिया इसको निकालो को बाहर अब माल्यवंध ने इस की प्रतीक्षा नहीं कि कोई आ गए हमको निकाले बस उसने कहा कि कह दिया इतनी बहुत दंड हो गया चल गया लेकिन जो वो विभीषण वो जाता नहीं है हालांकि दोनों के लिए कहा जाने के लिए इनको दोनों को निकालो लेकिन विभीषण नहीं गया और कहीं विभीषण कुल कर जोड़ी विभीषण फिर हाथ जोड़ करके कि भले के सामने बैठा होगा हुआ, हुआ तो कहते ठीक है तुम जाटो मारो कुछ भी करो लेकिन हमें जो कहना है हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं फिर हाथ जोड़ करके फिर भीषण से कहता है कहता है कि देखो सुमत हुमत सभी की ओर रहा ये कहते हैं देखो तुम्हारी इस समय बुद्धि ठीक नहीं उस बात को कहने के लिए विभीीषण ऐसे कहता है कि मन में सबके बुद्धि है वो कभी सद्बुद्धि का काम करती कभी दुर्बुद्धि का काम करती है कभी ठीक दिशा में काम करती कभी गलत दिशा में ले होती है करके बुद्धि करती रहती है ना तो पुराण निगम अस्ताही ये नाथ करके संबोधन करता है उनको बड़े के नाते कि है इससे सब प्राण निगम सात सब ऐसे ही कहते हैं कि बुद्धि सब बुद्धि दुर्बुद्धि होती है सभी तो लोगों ले में लेकिन जहाँ बुद्धि होती है उसका कहीं क्या होता है दुर्बुद्धि होती है उसका तो परिणाम होता है ये दोनों का देखो ये भी तो साथ रहते हैं लेकिन जहां सम्मति संपत्ति नाना जहां सदबुद्धि होती है तो सब सम्पत्ति संपत्ति के मान्य केवल धन ही नहीं है संपत्ति के माने सब मंगलमोद सब जो बाहरी परिस्थितियां भी सबकी अनुकूल होती सदबुद्धि होती है, सब होती है। patchian, और सबसे बड़ी संपत्ति तो आध्यात्मिक संपत्ति संपत्तियां दो प्रकार के हैं भौतिक संपत्ति एक आध्यात्मिक संपत्ति सब जानते हैं जिनमें वेदांत पड़ा होगा कि विवेक वैराग्य के बाद सठ संपत्ति आती है सठ संपत्ति में छह प्रकार की आध्यात्मिक संपत्तियां हैं तो वो सब प्राप्त होती है जो उसके सदबुद्धि होती विवेक होता है उसको जो सदसमुपति छठ संपत्ति भी प्राप्त होती है जब विवेक ही नहीं है सदबुद्धि ही नहीं है तो फिर ये सम्मि शिक्षा श्रद्धा समाधान ये गुण व्यक्तित्व नहीं आता इसलिए कहते हैं जहाँ समति तहा संपत्ति नाना नाना मन नाना प्रकार की संपत्ति सभी उसको प्राप्त होती है और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना और जहां कुमति दुर्ग हुई तो फिर विपत्ति ही नाना प्रकार के संकट कष्ट इसीलिए आता है इसलिए कहते हैं कोई दुखी संकट में पड़ा तो क्यों पड़ता है दुखी तो क्यों होता है वो अपनी ही दुर्बुद्धि के कारण होता है उसकी दुर्बुद्धि इस प्रकार की क्यों हुई अपने पूर्व कर्मानुसार होती जैसे उसने पर तो पूर्व कर्म किए वासन, वैसे ही उसकी वासनाएं बन गई तब्नि बजुर्मी वासनाएं आ गई तो दुर्बुद्धि आ जाएगी और दुर्बुद्धि आ गई तो फिर नाना प्रकार की दुर्बुद्धि के कारण भी ऐसे कार्य करेगा जिससे कि विपत्ति उसे आगे रहेगी अगर पूर्व कर्म शुरू करने हुए शत्रुग्न की वृद्धि तो शत्रुग्न के कारण सदबुद्धि होगी विवेक जागृत होगा और वो विवेकवान व्यक्ति जो है उसको सब प्रकार से संपत्ति भौतिक संपत्ति भी आध्यात्मिक संपत्ति से सक्ष होगा इसलिए कहते हैं कि मैंने विभीषण का कहना ये है कि सदबुद्धि लाओगा बुद्धि का आश्रय मत लो दुर्बुद्धि व्यक्ति को जो अहंकार उत्पन्न कराती है अहंकार के साथ जो बुद्धि कार्य करती है वो दुर्बुद्धि है स्वार्थ के साथ जो बुद्धि कार्य करती है वो दुर्बुद्धि है जब अहंकार और स्वार्थ को छोड़ करके बुद्धि कार्य करती है तो वही सद्बुद्धि है तो कहते तब रुकमती बसी विपरीता और फिर भविष्वर कह देता कि आपके आपके हृदय में जो बुद्धि है वो सदबुद्धि नहीं है वो दुर्बुद्धि है गुमती है वही आकर के बसी है और हर बात को सुन जो कुमती तुम्हारी दुर्बुद्धि समझ आपको सजाती है आपको वही ठीक लगता है तब मत बसीद प्रीता हित अनहित मानव रिकुप्रीता कहते तो जो हित की बात है आपको अनहित की बात लगती है और मानव रिकुप्रीता और जो जिससे जिससे शत्रु होना चाहिए वही तुम्हें प्रिय लगता है तुम्हें अपने शत्रु ही प्रिय लगते हैं और तुम्हारा अपना हित ही जो है वो अनहित लगता है या जो प्रिय है वही शत्रु दिखाई देता है जो हितकारी है वही अनहित उसी में लगता है उसमें माने जो कुमत होती है उसके माने विपरीत बुद्धि होती है कुमत के नाने विपरीत बुद्धि विपरीत बुद्धि के माने ये जिसी का अपना कल्याण होना हित होना है शांति सुख प्राप्त होना है वो तो बात जचती ही नहीं उससे उनकी बात अच्छी लगती जिससे अपना हानि होनी है विनाश होना है दुख होना है परेशानियां होनी है संकट आने हैं बस वही बात अच्छी लगती ये विपरीत बुद्धि का लक्षण तो अब जिसकी विपरीत बुद्धि होगी या कुमत जिसके उदय में होगी तो कैसे पता लगे कि हमारी कुमती है कुमत ही है अभी कुमत की जो बात जो कुमत सुझाएगी वो भी अच्छा लगेगा कोई तो ऐसा थोड़ी अपनी निकल लगता है कि देखो हमारी कुमत हमको उल्टा सुझा रही है इसलिए हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए पहले नहीं? विज्ञान ये है कि जो बुद्धि जैसा सुझाएगी भले ही कुमती हो तब तो उसको व्यक्ति को जिसमे की कुमत आएगी उसे तो वो अपनी सदबुद्धि ही लगेगी ये समझ में आ हम बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं अब तो कुमति और सम्मति है कि नहीं है इसका निर्णय कैसे हो? एक समस्या ये आपकी मान लो हमारी हमारे अंदर दुर्बुद्धि आ गई है कुमती आ गई है और उनको वही ठीक लग रही तो अब कैसे निर्णय हो कि ये कुमति सुमत नहीं है सबकी खोज करने के बाद में पता लगा कि देखो अपनी बुद्धि के ऊपर ज्यादा भरोसा मत करो वो सुमत भी हो सकती है और कुमत भी हो सकती है अपनी बुद्धि को वेरीफाई करो काये से शास्त्र से शास्त्र स्टैंडर्ड है मापदंड है बुद्धि का जो शास्त्र कहे उनके अनुकूल अगर बुद्धि है तो बुद्धि है और शास्त्र जो कहे उसकी विपरीत अगर बुद्धि कहती है शास्त्र में गलत सलत बातें लिखी है हम ठीक समझते हैं तो मैं समझना कोई तो बुद्धि है यही उसका मापदंड है और फिर तो किसी राश में उसको जो है किया कहा कि भाई आपको शास्त्र नहीं मिलते और उनको नहीं पढ़ते नहीं समझ में आते हैं तो माता पिता और गुरु से पूछो बस जो बुद्धि ने आया उनको तीन बात आता माता पिता गुरु और स्वामी क्या चार समझ लो इन चार से पूछो अपनी बुद्धि से उसको इस पास जाकर के हमारी बुद्धि में ऐसा आता है ठीक है कि नहीं ठीक है अगर वो कहते हैं ठीक है तो मान लो को समझिए अगर कहते हैं ठीक नहीं है? तो बस फिर हदमत करो समझ लो कि कई दुर्बुद्धि हमारी है हमारी समझ में नहीं आती है ये हो पाए अब देखो रावण की दुर्बुद्धि है और तो रावण को दुर्ब्धि कुंड में नहीं आता कि ठीक है कि नहीं ठीक है तो आप रावण को ध्यान देना चाहिए कि पुलस्त में हमको बाबा ने हमसे ऐसी बात क्यों कहला दे सावधान होना चाहिए को तो देखना चाहिए माल्यवान कैसी शिक्षा हमको क्यों देता है उसके ऊपर विचार करना चाहिए अगर उसके ऊपर विचार नहीं करता तो उसके माने बस उसकी दुर्बुद्धि भी सदबुद्धि लगती रहेगी अगर का विधान शिक्षा देना का यही है बहुत बातें तो साफ कह दी गई लेकिन बहुत बातें स्वयं जब उसको देखो प्रसन्नों को देखो विचार करो ध्यान दो तब समझ में आते ही सब बातों को कितने को मत बसी बिपरीता हिता नहित मा नह रितुप्रीता उल्टा ही सोचता है कालरात निश्चर कुरुकेरी अब ये सीता के लिए कहते हैं काल रात निश्चर मिस्टर कुरुकेरी निश्चय कुल के लिए ये सीता काल के समान है काल आ गया जब प्रलय काल आ जाए कोई बचेगा नहीं तो निश्चय कुल के लिए प्रलय काल क्या है ये सीता है जिनको को तुम ले आये तो माने प्रलय आ गए साक्षर वंश का विनाश ही कराओगे सीता पर प्रीति घनेरी ऐसी सीता के तो ऊपर तुमको प्रीति है जो भी तुम्हारे लिए कालरात्रि है वही तुम्हें प्रिय लग रही है तो कालरात्रि में न विनाश होगा उसे सीतई के कारण सब तुम्हारा कुल निशाचर वंश का सबका विध्वंस हो जाएंगे सब मारे जाएंगे लेकिन तुम्हें वही अच्छे लग रही है ये विधेश्वर ने कहा उल्टी बात लग रही थी रावण को अब विभीषण ने समझाया बहुत अच्छी तरह से और इससे ज्यादा स्पष्ट क्या समझाया जा सकता है बहुत देवता के साथ समझाया और फिर बाद में प्रार्थना भी की देखो कोई अब विभीषण को उसके ऊपर दंड विधान तो लगा नहीं सकता उसके साथ जो ट्रूट करके लड़ करके तो कुछ पानी नहीं पा सकता तो यही कहता है कि तापचरण में गरीब मानू राखो मोर दुला कहते हम आपके चरण पकड़ करके ये प्रार्थना करते हैं तो इतनी बात हमारी मान लो बात मान लो रात लोग दुबार मैंने समझ लो कि छोटे तो भाई हैं तो एक बात अपने छोटे भाई से मान ली उसको प्रेम के कारण से हमने मान ली चलो ऐसे करके कर लो गलत ही सही लग रही हो कि गलत बात हम कह रहे हैं तो जैसे छोटे बच्चे हम हैं और जानते माता पिता की ठीक काम बात नहीं कह रहा है ठीक काम नहीं कह रहा है ऐसी चीज मांग रहा है जिसको नहीं देनी चाहिए लेकिन कहते हैं छोटा बच्चा है देखा नहीं ऐसे करके कर दो ऐसे तो करके मांगता है कैसे सीता देहु राम बहु तो अहित नो ये तुम्हार बस हमारा मांगना यही है सीता जी को भगवान श्री राम जी को वापस कर दो बस इसमें अहित न हो तुम्हार हम सोचते हैं कि तुम्हारा अहित नुम्हारा कल्याण अभी विनाश न होने पावे तो इससे ये भी पता लगता है कि छोटे लोगों को बड़ों को सम्मति देनी चाहिए लेकिन कैसे देनी चाहिए जैसे विभीषण ने दी वहां पर देखते हैं मंदोदरी ने भी रावण को शिक्षा दी तो रावण को शिक्षा देनी चाहिए बतानी चाहिए लेकिन जैसे कि मंदोदरी ने शिक्षा रावण को दी इस प्रकार से देनी चाहिए ये तरीका भी बता दिया साफ तो, कर छोटे लोग बड़ों को ऐसा नहीं किया भाई वो तो बड़े हैं जो मन शुक्र है हम क्या कह सकते हैं ये तरीका नहीं है छोटे लोग हैं वो बड़े लोगों को भी अगर उनको समझ में आता है कि बड़े लोग कहीं गलती कर रहे हैं तो उनको इस प्रकार से बताएं। कैसे बताएं? जैसे मंदोदरी रावण को बताया जैसे विभीषण ने बताया इस प्रकार ये तरीका ही बता दिया अब उनके सामने छोटे जो है बड़े के सामने अकड़े लड़े डांटे फटकार तो ये उनका धर्म नहीं और फिर कोई बड़ा मानेगा भी नहीं वो अपना अपमान समझेगा मान लेने इसलिए छोटा जो है प्रार्थना करके कहे तभी जो है गिनती करे प्रार्थना करे तभी कोई कह सकता है मना सकता है बड़े बड़े को मनाने का तरीका ये अब आगे बढ़ो प्राण श्रुति सम्मत कही विभीषण सुनक दसान में उठा र सदा कुकरता मृतु तोई भावा बल जाए मन पुर बस तपस मुसन प्रीति सठ मिल जाए नई कौनी मुश चरण प्रहारा अनुज गए पद बार निंदारा संति कई बड़ाई कर तुझ करा राम बजे नारा ना सचिव संगल नय सघन सुनास गय म सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वसुते मै रघुवीर शरण जाऊ देवजन खोरी चंद्र की बुद्ध प्राण स्वत सम्मत दानी कही विभीषण विभीषण के ने बहुत अच्छी शिक्षा दी जो जैसे की बुद्धिमान लोग ज्ञानी लोग जो, लो, लो जो बातें कहते हैं उन्हीं की बात विभीषण ने भी कही जो प्राणों ने स्वतियों में जो बात कही गई है वही बात विभीषण ने भी रायी कहीं विभीषण और नीति बखानी और जो तो विभीषण ने कहा वो नीति सम्मत है न्याय है, नीत न्याय की बात है धर्म की बात है सही बात विभीषण ने समझाई विज्ञानी जो, जो लोग कहते हैं वही विभीषण ने बात कही अब इससे सुंदर बात क्या हो सकती है उसे शिक्षा विभीषण ने दी लेकिन सुनत दशा उठा दशाई लेकिन रावण ने जैसे ये सुना तो उसका क्रोध तो आसमान करो पहले तो वैसे उसने कहा इनका निकालो और निकलने पर विभीषण निकला नहीं और उसके बाद फिर उसको शिक्षा देने के लिए तैयार हो गया तो फिर ग्राम का ज़्यादा बढ़ गया अब वो क्रोध करके अब देखो अभी ये समझौती ग्रामा तो क्रोध बढ़ गया तो ये क्यों बढ़ गया नहीं? ये सब मनोवैज्ञानिक बात है हर जगह सब जगह ये देखने में आएगा यदि अहंकारी व्यक्ति से कोई शिक्षा दी जाए और उसके साथ बहुत समझाए बुझाए जाए और वो सुनने को तैयार ना हो तो फिर क्या होगा उसको क्रोध आएगा ये अहंकार की प्रतिक्रिया है जब व्यक्ति में अहंकार होता ही है तब काम को तो उठा दीजिए अहंकार नहीं होते अहंकार ये चाहता है कि जो मैं कहता हूं वो सब समर्थन उसी का करे। ये कामना होती है अहंकार की स्टैंडिंग कामना मैंने सदा रहे ये कामना हा? क्या कामना कि जो मैं कहूं वही सम्मान मेरा विरोध कोई तो जब यह कामना का कोई विरोध करेगा तब क्या होगा तो प्रतिबद्ध कामना का क्या होता है तो क्रोध रूप धारण कर लेती, तो बस उसी रावण को दो इस प्रकार का तो क्रम ये हुआ अहंकार से अपनी बात रखने की कामना और कामना का करते बाधा बनने पर क्रोध आना शत्रु की महिमा सुनाना मच्छर आना तो ये सब के सभी मध इत्यादि सब विकार उसी सुपन्न इनको सबको रियलाइज करना चाहिए अपने अंदर देख देख करके कि देखो किस प्रकार की किस प्रकार की वृद्धि होती है तो वो कैसे उत्पन्न होती है अपने हृदय में और उसका रूपांतरण कैसे होता है बदल के रूप कैसे धारण कर लेती है सूत्र तो, तो बताइए गीता में भगवान ने कह दिया कम ये शुक्रों से योगों की अधिकता होगी तो वही कामना उत्पन्न होगा अहंकार उत्पन्न होगा हो कामना उत्पन्न होगी रोग उत्पन्न होगा ये आएगी बैर भूखता आएगी ये सब उसी के साथ तो कामेश क्रोध इस के बता दिया जो काम वही क्रोध दूसरे भय में भी भगवान ने बता दिया कहते जाए थे विषयानपुर साधष संगस्ते सूर्य जाए थे संगा साहित जाए थे काम और फिर कहते काम कामात क्रोध हो भी जाए थे तो वहां भी शुक्र बता दिया कि जो कामना है वही जब उसमें बाधा पड़ती है तब क्रोध उत्पन्न हो जाता है क्रोध उत्पन्न होता है बुद्धि में मनता देखा भी माइंड हो जाता है मैंने उसमें जो है फिर कुछ समझ नहीं आता क्रोध की दशा में बुद्धि दुर्बुद्धि तो हो जाती है ड हो जाती है तो समय उसके कुछ समझ में नहीं आता